महाभारत शांति पर्व अष्टिश्कत तमोध्याय नारद जी का नामों द्वारा भगवान की स्तुति करना कर्ण विस्मुवाच प्राप्य श्वेत महाद्वीप नारदो भगवान्षि ददशतान ना श्वेताश्चंद्रभान् पूजयामास शेषा मनसा तेस पूजिता दिदेक्ष परम सर्वकृक स्थित विष्णुजी कहते हैं युधिष्ठिर उस महान श्वेत द्वीप में पहुंचकर भगवान देवर्षि नारद ने दे जब वहां के उन चंद्रमा के समान कांतिमान पुरुषों को देखा तब मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और मन ही मन उनकी पूजा की तत्पश्चात श्वेत द्वीप निवासी पुरुषों ने भी नारद जी का सत्कार किया फिर वे भगवान के दर्शन की इच्छा से उनके नाम का जप करने लगे एवं कठोर नियमों का पालन करते हुए वहां रहने लगे विप्र हन। नारद जी वहाँ अपनी दोनों बाहें ऊपर उठाकर कर एकाग्र चित्त हो निर्गुण सगुण रूप विश्वात्मा भगवान नारायण की इस प्रकार दो नामों नामो द्वारा स्तुति करने लगे नारद नमस्ते देवे स निष्क्रिय निर्गुण लोकसाक्षिण क्षेत्र पुरुषोत्तम अनंत अनुष महापुरुष पुरुषोत्तम त्रिगुण प्रधान अमृत अमृताख्य अनंताक्ष व्योम सनातन सदस्यता व्यक्त ऋतधाम आदिदेव वसुप्रद प्रजापते सुप्रजापति वनस्पते महाप्रजापते ऊर्जस्पति वाचस्पते जगत्पते वनस्पते दिवत्पते मरुपते सलिपते पृथ्वीपते दिपते पूर्व निवास गुह्य ब्रह्मपुर ब्रह्मकायि महाराजि चातुर्माराजिक भासुर महाभासुर सप्तमहाम्य महायाम्य संा महा संषित महातुषित प्रमर्दन पता अपरिनिर्म बसवर्तिन अनिंदता अपरि अपरिमृत बसवर्तिन अवसवर्तिन यहायसंभव यज्ञोने यज्ञ यज्ञ यज्ञ गर्भा यज्ञर्भय यज्ञस्तुतभागहर पंचयंच कालकर्तिपते पाँचरात्रिवैकुंठअ अपराजितनसिकनामनावामीन सुना सुस्नात हंस परमहंस महांस परमयाज्ञिख्योग सांख अमृते अमृत हिण्येश देश कुशेशय ब्रह्मेश पद्मेशर विस्वक्सेन झगदन्वय जगत्कृतिरास्यम वड़वा मुखोग्निमाहुति सारथिवसत्कार तप मन द्रमा चक्षुरा सू गज दिग्भो दिग्भाो हयशि प्रथम सौपर्ण वर्णतर पंचाग्ने त्रृनाचिकीतंग निधानाग्योतिष्येष्टसामग सातधर अथर्वशिरा पंचमक बालखिल्य बाखिल्यस अभग्न अभग्न परिसंख्याना युगादे युग युगनिधना युग निधन आखंडल प्राचीन गर्भकौशिकुष्टुत पुरहूत विश्वृत अनंतगते अनंतगते अनंत अनंतनाम्यम अमध्यम मध्यम अव्यक्तनिधन प्रतावास समुद्राधिवास यशोवास तपोवास दमावास दवास लक्ष्मेद्यास वास, कीर्त्यावास श्रीवास सर्वास वास, वासुदेव सर्वचंदक हरिहर हरिमेध महायव्यभागहर वरप्रद सुखप्रदन प्रद हरिमेधयम महानियम्छ अचिक महाकृछ सर्वकृ नियम धरभ्रम प्रवचन गृत्गर्भ प्रवृत्त प्रवृत्त अज सर्वते सर्वर्शिन्ग्रा अचल महा विभूते महात्मशरी पवित्र महा हिरण्यमय महापवितत्र्यम बृहत अत्यर्क अभिज्ञेय ब्रह्माग्रजा सर्गक प्रजा निधनक महामयाधर चित्र शिखंडीन वर प्रदास हर गताधर छिंदतृष्ण छिन्द शो वृत्तप ब्राह्मण रूप ब्राह्मण प्रिय विश्वमूर्त महामूर्त बाधव भक्तवस्थल ब्रह्मण देव भक्त ताम दिक्षूरे कामो नम देवेश आपको नमस्कार है आप निष्क्रिय निर्गुण और समस्त जगत के साक्षी हैं क्षेत्र पुरुषोत्तम अर्थाक्षर अक्षर पुरुष से उत्तम अनंत पुरुष महापुरुष पुरुषोत्तम अर्थात परमात्मा त्रिगुण प्रधान अमृत अमृताख्य अनंताख्य अर्थात शेष नागरप व्योम अर्थात महाकाश सनातन व्याप्त सदस्यव्याभ्य ऋतधा सत्यधामस्व आदिदेव वसुप्रद कर्मफल के दाता प्रजापते अर्थात दक्ष आदि प्रजापते अर्थात प्रजापतियों में श्रेष्ठ वनस्पति महाप्रजापते अर्थात ब्रह्मस्वरूप ऊर्जस्पते अर्थात महाशक्तिशाली वाचस्पति अर्थात बृहस्पति जगतपति वनस्पति दिवस्पति अर्थात सूर्य मरुत्पति अर्थात देवता के स्वामी थलिल पति अर्थात जल के स्वामी पृथ्वीपते दिग्पति पूर्वनिवास अर्थात महाप्रलय के समय जगत के आधारभूत आधार रूप गोह्य अर्था अर्था अर्थात स्वरूप ब्रह्मपुरोहित ब्रह्मकायिक महार राजिक चातुर्माराजिक भासुर अर्थात प्रकाशमान महाभासुर अर्थात महाप्रकाशमान सप्तमहाभागयाम्य महायाम्य संज्ञासज्ञ तुषित महातुषित प्रमदन मृत्यु रूप परिनिर्मित अपरिनिर्मित वशवर्ति आदि गुण संपन्न अपरिमित अर्था अनंत वशवर्ति अवशवर्ति यज्ञ महायज्ञयसंभव यज्ञ अर्थात वेदस्वूप भाग हर पंच पंचय पंच काल कर्तपति अर्थात अहोरात्र मास ऋतु अयन और संवत्सर काल के स्वामी पांच रात्रिक वैकुंठ अर्थात परम धाम अपराजित मानसिक नानामिक अर्थात जिनमें सब नामों का समावेश है पर स्वामी अर्थात परमेश्वर सुस्तनाथ हंस परम हंस महाहंस परम परमयाज्ञिक सांख्य योग रूप सांख्य सांख्यमूर्ति अर्थात ज्ञान ज्ञानमूर्ति अमृतेशय अर्थात विष्णु हिरण्यशय देवेशय कुशेशय ब्रह्मेशय पद्मेश अर्थात विष्णु विश्वेश्वर और विस्वक्सेन आदि आप ही के नाम हैं आप ही जगन्वय अर्थात जगत में ओतप्रोत तथा आप ही जगत के कारण स्वरूप हैं अग्नि आपका मुख्य है आप ही बड़वानल आप ही आहुति रूप सारथी बसटकार ओंकार तपस्वरूप मनस्वरूप चंद्रमा स्वरूप चक्षुकी देवता सूर्य आप ही हैं सूर्य दिग्गज दिग्भानु अर्थात दिशाओं को प्रकाशित करने वाले विदिगानु अर्थात विदिशाओं को प्रकाशित करने वाले तथा हयग्रीव है रूप हैं आप प्रथम त्रिशोपर्ण मंत्र ब्राह्मणादि वर्णों को धारण करने वाले तथा पंचाग्नि रूप हैं नाच के नाम से प्रसिद्ध त्रिविध अग्नि भी आप ही हैं आप शिक्षा कल्प व्याकरण छंद निरुक्त और ज्योतिष नाम छह अंगों के भंडार हैं प्राग ज्योतिष स्वरूप ज्येष्ठ सामग सामग्र स्वरूप आप ही हैं सामिक ब्रजधारी व्रतधारी अथर्वशिरा पंचमहाल्प रूप आप ही हैं और सौर साप्त गणपत के शैव और वैष्णव शास्त्रों के उपास्य देव हैं फेनपाचार्य वालखिल्य मुनिरूप वैखानस मुनिरूप आप ही हैं अभग्न योग अर्थात अखंड योग अभग्न परिसंख्यान अर्थात अखंड विचार युगादि अर्थात युग के आदि रूप युग मध्य अर्थात युग के मध्य रूप युगांत अर्थात युग के अंतरूप आप ही हैं आखंडल अर्थात इंद्र आप ही प्राचीन गर्भ कौशिक मुनि पुरुषूत सबके द्वारा प्रचुर स्तुति करने योग्य पुरोहूत विश्वकृत अर्थात विश्व के रचयिता विश्वरूप अनंतगति अनंत भोग आपका न तो अंत है न आदि न मध्य अव्यक्त मध्य अव्यक्त निधन व्रतावास अर्थात व्रत के आश्रय समुद्रवासी अर्थात शीर्ष क्षीर सागर साई यशोवास अर्थात यश के निवास स्थान तपोवास अर्थात तप के निवास स्थान दमावास अर्थात संयम के आधार लक्ष्मी निवास विद्या के आश्रय कीर्त के आधार संपत्ति के आश्रय सर्वास सबके निवास स्थान वासुदेव छंदक अर्थात सबकी इच्छा पूर्ण करने वाले हरि है हरिमेध अर्थात अश्वमेध यज्ञ रूप महायज्ञ भाग हर वरप्रद अर्थात भक्तों को वरदान देने वाले सुखप्रद माने सबको सुख प्रदान करने वाले धनप्रद अर्थात सबको धन देने वाले हरिमेध अर्थात भगवत भक्त भी आप ही हैं यम नियम महानियम आदि साधन भी आप ही है कृच्छ अति कृच्छ महाकृछ सर्वकृच आदि चंद्रायण व्रत भी आप ही हैं नियमधर नियमों को धारण करने वाले निवृत्त ब्रह्म अर्थात भ्रमरहित प्रवचनगत अर्थात वेदवाक्य के विषय प्रश्निगर्भ प्रवृत्त प्रवित्त वेद क्रिय अर्थात वैदिक कर्मों के प्रवर्तक अर्ज अर्थात जन्मरहित सर्वगति अर्थात सर्वव्यापी सर्वदर्शी अग्राह्य अचल महाभिभूति अर्थात सृष्टिर रूप विभूति वाले महात्म्य शरीर अर्थात अतुलित प्रभावशाली स्वरूप वाले पवित्र महापवित्र अर्थात पवित्रों को भी पवित्र करने वाले हिरण्यमय बृहद अर्थात ब्रह्म अतर्क्य अप्रतर्क तर्क से जानने में न आने वाले अभिज्ञेय ब्रह्माग्र प्रजा की सृष्टि करने वाले प्रजा का अंत करने वाले महामायाधर चित्र शिखंडी वरप्रद पुरोडास भाग को ग्रहण करने वाले गतात भर अर्थात प्राप्त यज्ञ छिन्न तृष्ण त्रिश्न, अर्थात तृष्णारहित छिन्न संशय अर्थात संसार संशय रहित सर्वतोवृत्त अर्थात सर्वव्यापक निवृत्तिप रूप ब्राह्मण प्रिय विश्वमूर्ति महामूर्ति बांधव अर्थात जगत के बंधु भक्तवत्ल तथा ब्रह्मण्ड देव आदि नामों से पुकारे जाने वाले परमेश्वर आपको नमस्कार है मैं आपका भक्त हूँ आपके दर्शन की इच्छा से यहाँ उपस्थित हुआ हूँ एकांत में दर्शन देने वाले आप परमात्मा को बारंबार नमस्कार है इस महाभारत शांत पर मोक्ष धर्म पर बढ़ी अष्ट त्रिंशद्रिशत इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में तीन सौ अड़तीसवां अध्याय पूरा हुआ